दुर्गा सप्तसती सप्तशती द्वितोध स्वयं महिषासुर रणभूमि हाथी और करोड़ों की सेना में घिरा हुआ खड़ा था वे दैत्य से देवी के साथ तोमर साथपाल शक्ति मूसल खड्ग परशु और पट्टीस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले उनके मुख पर परिश्रम था परिश्रम या थकावट का लेस मात्र भी चिन्ह नहीं था देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भर कर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ अस्त्रों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निःश्वास छोड़े वे तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु भिन्दपाल खड्ग तथा पट्टीस आदि असरों द्वारा असुरों का सामना करने लगे देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे तदनंतर देवी ने त्रिशूल से गदा से शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला कितनों को कांटे के भयंकर नाद में मूर्छित करके मारा बहुतेरे को पास से बांधकर धरती पर घसीटा अनगिनत दैत्य उनकी तलवार की मार से टुकड़े हो गए कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए कितने ही मूसल की मार से रक्त वमन करने लगे बाज की तरह झपटने वाले दैत्य अपने प्राणों से हाथ धोने लगे कुछ की बाहें छिन्न भिन्न हो गई कितनों के गर्दन मस्तक कटकर गिरे मस्तक कट जाने पर भी फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में ही युद्ध करने लगते दूसरे कबध युद्ध के बाजों की लय पर नहाते कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग और शक्ति लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे जहाँ संग्राम हुआ वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ हाथी घोड़े और असरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े और असरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है वह सिंह भी गर्जन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुन लेता था वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावर्णक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ